श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 105 सौ देवी चौधरानी का पठन दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री राम कृष्ण आज शनिवार है 27 दिसंबर अठारह सौ की शुक्ला सप्तमी बड़े दिन की छुट्टियों में भक्तों को अवकाश मिला है कितने ही श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आए हैं सुबह को ही बहुतेरे आ गए हैं मास्टर और प्रसन्न ने आकर देखा श्री राम अपने कमरे के दक्षिण दालान में थे उन लोगों ने आकर श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की सिर्फ शारदा प्रसन्न ने पहले की पहल श्री राम को देखा है श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा क्यों जी तुम बंकिम को नहीं ले आए बंकिम स्कूल का विद्यार्थी है श्री राम ने उसे बाग बाजार में देखा था दूर से देख ही कहा था लड़का अच्छा है बहुत से भक्त आए हुए हैं केदार राम नित्य गोपाल तारक सुरेश आदि और बहुत से भक्त बालक भी आए हुए हैं कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पंचवटी में जाकर बैठे भक्तगण उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं कोई बैठे हैं कोई खड़े हैं श्री रामकृष्ण पंचवटी में ईटों के बने हुए चबूतरे पर बैठे हैं दक्षिण पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं हंसते हुए मास्टर से उन्होंने पूछा क्या तुम पुस्तक ले आए हो मास्टर जी हाँ श्री राम जरा पढ़कर मुझे सुनाओ तो भक्तगण उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक है पुस्तक का नाम है देवी चौधरानी श्री राम कृष्ण सुन रहे हैं देवी चौधरानी में निष्काम कर्म की बातें लिखी है वे लेखक श्री बंकिम चंद्र की तारीफ भी सुन चुके थे पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है इसे सुनकर देव उनके मन की अवस्था समझ लेंगे मास्टर ने कहा यह स्त्री डाकुओं के पाले में पड़े था पड़े थी इसका नाम प्रफुल्ल था बाद में देवी चौधरानी हुआ था जिस डाकू के साथ यह स्त्री पड़ी थी उसका नाम भवानी पाठक था भवानी पाठक बड़ा अच्छा आदमी था उसी ने प्रफुल्ल से बहुत कुछ साधना कराई थी और किस तरह निष्काम कर्म किया जाता है इसकी शिक्षा दी थी डाकू दुष्टों से रुपया पैसा छीन गरीबों को दिला दिलाया करता था उनके भोजन वस्त्र के लिए प्रफुल्ल से उसने कहा था मैं दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ श्री राम कृष्ण यह तो राजा का काम है मास्टर और एक जगह भक्ति की बातें हैं भवानी पाठक ने प्रफुल्ल के पास रहने के लिए एक लड़की को भेजा था उसका नाम निशि था वह लड़की बड़ी भक्तिमती थी वह कहती थी मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं प्रफुल्ल का विवाह हो गया था उसके भाप न था मा थी एक कलंक लगाकर गांव वालों ने उसे जातिपाती से अलग कर दिया था इसीलिए प्रफुल्ल को उसका ससुर अपने यहां नहीं ले गया अपने लड़के के उसने और दो विवाह कर दिए थे प्रफुल्ल अपने पति को बहुत चाहती थी अब पुस्तक का यह अंश समझ में आ जाएगा निशी उनकी भवानी पाठक की कन्या हूं वे मेरे पिता हैं उन्होंने भी एक तरह से मेरा विवाह कर दिया है प्रफुल्ल एक तरह से इसके क्या माने निशि मैंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित किया है प्रफुल्ल वह कैसे निशि मेरा रूप यवन और प्राण प्रफुल्ल, क्या वही तुम्हारे स्वामी हैं? निशि हाँ क्योंकि जिनका मुझ पर पूर्ण अधिकार है वही मेरे स्वामी हैं प्रफुल्ल ने एक लंबी साँस छोड़कर कहा मैं नहीं कह सकूँगी कभी तुमने पति का मुख नहीं देखा इसीलिए कह रही हो पति को अगर देखा होता तो कभी श्री कृष्ण पर तुम्हारा मन ना जाता मूर्ख ब्रजेश्वर प्रफुल्ल का पति यह नहीं जानता था कि उसकी स्त्री उससे इतना प्रेम करती है निशि ने कहा श्री कृष्ण पर सबका मन लग सकता है क्योंकि उनका रूप अनंत है यौवन अनंत है ऐश्वर्य अनंत है यह युति भवानी पाठक की शिष्या थी निरक्षर प्रफुल्ल उसकी बातों का उत्तर न दे सकी केवल हिंदू समाज धर्म के प्रणेतागण उत्तर जानते थे मैं जानता हूँ ईश्वर अनंत है परंतु अनंत को इस छोटे से हृदय पिंजर में हम रख नहीं सकते संत को रख सकते हैं इसीलिए अनंत ईश्वर हिंदुओं के हृदय पिंजर में शांत श्री कृष्ण के रूप में है पति और भी अच्छी तरह शांत है इसीलिए प्रेम के पवित्र होने पर पति ईश्वर के पथ पर चढ़ने का प्रथम सोपान है यही कारण है कि पति ही हिंदू स्त्रियों का देवता है इस जगह दूसरे समाज हिंदू समाज से निकृष्ट है